आपकी थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार श्रोताओं आप सभी ता दिल से स्वागत है कविता और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नवल वर्मा जी भी पधारे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चंद लाइने आप सभी के लिए कहता हूँ हर किसी को हम नहीं सहते हर किसी को हम नहीं सहते हर किसी को हम नहीं मानते सहते हैं तो सिर्फ आप जैसे यारों को सहते हैं तो सिर्फ आप जैसे यारों को जिसको बसा के रखा है हमने दिल में हमारे okay. <laughs> तो नवल वर्मा जी चंद शब्द आपके लिए और नवल वर्मा के चेहरे पर एक नई मुस्कान है लगता है कोई नई रचना उनके सामने है जिसको देखकर वो मुस्कुरा रहे मंद मंद मैंने जो बेटियों के बारे में जो कविता सुनी थी जी जी, जी। तो उसपे मुझे चंद लाइनें कुछ याद आई हैं कि बच्चे में प्यार है सच्चा या बच्ची में प्यार है सच्चा जग में वो ही है अच्छा दुनिया में आया है वो फूल बनके लेकिन फल है अभी वो कच्चा कच्चा कच्चा क्या बात है तो साहब बच्चे बच्ची जो जितने भी होते हैं वो एक मासूम जो उनके अंदर छलकता है एक मुस्कान से ही वो सारा जीवन ले लेते हैं आपने पिछले दिनों एक नन्ना फरिश्ता पिक्चर आई थी जी जी जी जिसमें तीन डाकुओं को एक बच्चे ने डाकू से साधु बना दिया क्या बात है उस बच्चे को वो चोरी करके ले गए और उसकी फिरौती वो मांगने लगे करोड़ों रुपए में लेकिन उस बच्चे ने तीनों डाकुओं को जो अपनी मुस्कान दी उनको दूध पिलाई उनको चाय पिलाया उनके सर दबाया आहा, आहा। तो वो बच्ची जब बीमार हुई वहाँ उनके खेमे में जैसे ही वो बच्ची को ले गए तो बच्ची ने कहा मैं अकेली नहीं सोंगी मैं जब तक मेरी दाई आंटी नहीं आएगी अच्छा अच्छा तो साहब वो दाई आंटी को भी किडनैप करके ले गए और साहब वो दाई आंटी ने वहाँ से फिर भागने का प्लान भी बनाया आहा, आहा। लेकिन वो बच्ची ने क्या किया कि बच्ची ने तो उन तीनों के हृदय का परिवर्तन कर दिया और उस बच्ची में जब वो खेमे में बीमार हुई देखिए आप खेमे में तो तीनों जो है डाकू बोले इस बच्ची को कैसे भी करके बचाना है और वो कैसे भी कूदते फानते यानी सब जगह पुलिस लगी हुई है लेकिन वो उस पुलिस के बीच में से भी वो मोटरसाइकिल से दवा लेकर के आते हैं कोई कोई चीज लेके आता है कोई डॉक्टर को पकड़ के लाता है लेकिन बच्ची जब तक ठीक नहीं होती वो तीनों जने सोते भी नहीं तो उन डाकुओं के हृदय परिवर्तन फरिश्ते ने किए थे जिसमें हमारे प्राण साहब का एक बहुत अच्छा अहम रोल था हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है नवल वर्मा जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई एक सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चियों के प्रति हमारे समाज में हो जाता है तो बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं है नहीं देखो आत्मा तो एक ही है न हाँ। आत्मा ने कॉस्ट्यूम ही तो बदला है हाँ बस एक्टर तो एक ही है सत्तर अस्सी <laughs> साल का जो रोल मिला है वो बखूबी निभाते हैं और इसमें कोई फर्क भी नहीं है और मुझे तो क्या है की मैं जब उसमें बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई शादी होने के बाद मेरी नौकरी छूट गई भाई तो मैं ससुराल में जाके घर जमाई बन गया माई और जो पत्नी कार्य करती थी वो मुझे करना पड़ा बच्चों को निलाना सी सी शीसी सुशी कराना उनको घुमाना स्कूल ले जाना लाना और अपनी पत्नी के इंतजार में मुझे दरवाजे के ओर पर बैठ के उसका इंतजार करना तो, तो क्या फर्क हुआ कुछ भी नहीं हुआ <laughs> तो देखा आपने नवल वर्मा जो है एक हास्य कविता को व्यंग्यात्मक रूप से हमारे सामने रखा और इस हंसी को देखकर मुझे भी एक हंसने वाली बात याद आ गई छोटे बच्चों का जो है ना विचार चलता है वो इसके ऊपर एक छोटा सा जोक है कि एक बच्चा जो है सुबह सुबह उठा और रात में पिताजी बहुत डांट दिया था कि ऐसा करोगे तो तुम मेरा नाम रोशन कैसे करोगे ऐसी ऐसी कई बातें उसको सुना दिया हाँ तो बच्चे ने बोला ठीक है इसके ऊपर कुछ काम तो करना पड़ेगा और वो सुबह उठ के एक ट्यूबलाइट ले लिया और उसके ऊपर कुछ लिख रहा था तो पिताजी उठे और देखा कि कुछ लिख रहा है ट्यूबलाइट के ऊपर तो फिर पिताजी ने पूछा क्या कर रहे हो बोला पिताजी मैं आपका नाम इस पर लिख रहा हूँ क्या वा तो बोला इससे क्या होगा बोलता तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा क्या वा तो ये छोटी सी रह बच्चों आपके की सोच भी जो है वो रहती है <laughs> जो शब्द है वो पकड़ लेते मैं अपने बच्चों को सुखा रहा था समझो कुछ सीख गई तो मैंने कहा एक दो तीन चार पाँच बोलो गिनती बोली तो गिनती एक दो तीन चार गिनती शब्द वो खुद लगा लगा देती थी तो चलिए ऐसा ही मैं चाहूंगा की अभी हास्य तो बहुत हो चुका नवल वर्मा जी एक देशभक्ति की रचना भी हो जाए हाँ देश में भक्ति करना तो बहुत जरूरी है <laughs> क्योंकि जो लोग लोकसभा और संसद में बैठे हुए हैं वो तो भक्ति ही कर रहे हैं अच्छा और उस भक्ति का फल भी पा रहे हैं वो तो इस संबंध में मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ जो कि मेरे जीवन की एक अनमोल रचना है क्या बात है इन इंडिया इंडिया In India, India, in India, India, in India, India. Patjhad saban, basant bahar. Rosh yaha ho te teohar. Patjhad saban, basant bahar. Rosh yaha ho te teohar. मन राधा बन नाचे कृष्ण बजाए मुरलिया वाह इन इंडिया इंडिया इन इंडिया इन इंडिया तो हम सब रस में डूब जाते हैं तरन्नम बहुत अच्छा था और मुझे एक कोई गीत का भी याद आ रहा था जी आई लव माय इंडिया वो आई लव माय इंडिया था ये इन इंडिया इन इन इंडिया है, इन इंडिया है। <laughs> बहुत खूब तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि कभी किसी से दोस्ती करो तो दिल से करो कभी उसके जिंदगी में गम और उदासी न देना जिंदगी में उसको उसको हर पल सारी देना, क्या बात? और कभी उसको अपनी जिंदगी से जुदा भी मत करना बहुत खूब बहुत। <laughs> तो नवल वर्मा जी कुछ हा? इस पर मुझे एक बीरबल का और अकबर का एक वो मसला याद आए क्या बात है मैं बहुत पीछे चला गया हूँ आप कहेंगे आगे आओ हाँ एकदम अभी लास्ट एंड पे थे आप सीधा चले गए अकबर ओल्ड गोल्ड पे चले गए ठीक है इरशाद एक बार राजा ने बीरबल से कहा यार अपनी सभा में कहा कि मुझे चार बागड़ बिल्ले चाहिए बिल्ले बिल्ले वो क्या होते हैं अब तो आप किसी ने सुना ही नहीं उसका नाम ये पहली बार जो है ना उसने अपने मन से निकाला और सबा सारी जो है निकम्मी बन के सुनती रही कि होता क्या है उसे फर्स्ट प्राइज भी दिया जाएगा था। लेकिन साहब अभी फर्स्ट प्राइज पाने के लिए बीरबल तो होशियार होते ही है उसने अपने घर जाकर के एक बहुत उमदा एक तरकीब निकाली अच्छा उसने जो है कच्चे सूत से एक पलंग बुना धागे से और उसके ऊपर एक मोटी सी चादर बिछा करके और वो बैठ गया तो उसने कहा कि वो बैठा-बैठा आराम कर रहा था इसके बाद राजा जो है परेशान हो गया बोले को बुला के लाओ तो एक सैनिक आया था ठक ठक ठक ठक बीरवल साहब जो है वो दरबार में हाजिर हो बोले आप प्लीज इस पर बैठिए पलंग पर जैसे ही वो पलंग पे बैठा पलंग टूटा और वो जो है पलंग टूटते ही वो जाकर के गुड़ की चाशनी में गिर गया ओ, ओ, ओ, ओ। उसने नीचे गुड़ की चाशनी भी लगाई हुई थी और उसको उसने निकाला और जो कपासी का गोदाम था उसमें घुसा दी नहीं। नहीं। नहीं। तो सारी कपासी उसके पे गई एक तो ये हो गया दूसरा फिर आया आधा घंटे के बाद बोले चलो आपको दरबार में बुलाया तो प्लीज आप पलंग पे <laughs> पलंग पे पे बैठिए वो भी बैठा और वो भी गुड़ की चाशनी में गोता खाया उसको भी लेकर के उसने कपासी के गुडोम में भर दिया ऐसे ऐसे चार व्यक्ति उसके पास हो गए हैं चार व्यक्ति हो गए वो चारों को पकड़ के दरबार में ले गया बोले हु अल्लाह अल्लाहूर ये आपके सामने चार बागड़ बिल्ले हाजिर हैं। <laughs> तो बोले जो आपने कहा वो कर दिखाया तो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई बागड़ बिल्ला कोई होता ही नहीं होता ही नहीं है लेकिन उन्होंने बनवा दिया <laughs> उन्होंने बना दिया। क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब इसी के साथ यहाँ पर सुनते छोटा सा गीत आप सभी के लिए और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाएं आप सुन रहे हैं ब्रमा कुमारी इसका सामुदायिक रेडिएशन स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो सजना सजना लागी लगन सजना लागी लगन सजना सजना वे लागी लगन सजना तोसे लगन सजना दोसे तो लगन, तो से लगन सजना लागि लगन सजना सजना लागि लगन सजना सजना पा मुझ में तू ऐसा बस तू ही हकीकत तू ही फसना तू है मेरा सपना तू है मेरा सपना सजना की लगन सजना लागी लगन सजना सजना लागी लगन सजना तोसे लगन सजना वे तो लगन सजना लागी लगन सजना निराजना सब श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जलगांव से विजय जी है जो हमारे साथ जुड़ेगी नवल वर्मा जी उनसे बात करते हैं विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें क्या करते हैं विजया पांडे जलगाँव मेरेपुर इंस्पेक्टर है यहाँ महानगर में और बी एस सी इकोनॉमिक और कविताएँ लिखती हूँ कहानियाँ लिखती हूँ तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं काव्य और गीतों का इस संगम कार्यक्रम में और आपके जुड़ने से हमें बहुत खुशी हुई है और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए जी मैं मेरी बेटियाँ अनामिका जो कविता है वो आप लोगों ने पसंद आए थी स्वागत इस समाज में बेटी का बोझ हुआ दे वो जीवन नहीं जन्म पर खुशी मनाते नहीं मनाते मृत्यु का गम बेटों पर भरती है खुशियां बेटी पर क्यों करुण विलाप बेटों पर भरती है खुशियाँ बेटी पर क्यों करुण बिला बे मोर करुणा की मूरत, क्यों बन बैठी देखो अभिशाप? बे मोर करुणा की मूरत, क्यों बन बैठी देखो अभिशाप? खुदगर जी केलदल में बनी है लाश। खुदगर जी के खूनी दलदल में नैचिकता भी बनी है लाश। कब तक बेटी ने कर अपनी टूटी पास कब तक बेटी जन्मेगी लेकर अपनी टूटी सांस बेटी के मीठे सपनों पर हर पल होता तुषारा पास बेटी के मीठे सपनों पर हर पल होता तुषारा पास उठती उठकर कर होता उसका क्रंदन मान सीखे उठती उठकर कर घुटती होता उसका क्रंदन मान कब तक मुख बनेगा मानो कब तक मुख बनेगा मानो आशित उसका बचाए कौन आशित उसका बचाए कौन सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का देते ही तुम उसको नाम सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का देते हो तुम उसको नाम जो दे हो इस अनामिका को जीवन से पहले इस मशान दे पेड़ हो इस अनामिका को जीवन से पहले शमशान को ही जाकर उनसे पूछो कैसे वंश चलाओगे बेटी ही नहीं जन्मेगी तो बहू कहाँ से लाओगे बेटी ही नहीं जन्मेगी तो बहू कहाँ से लाओगे कब तक यह कुरूति मानवता को कर पाएगी कब तक बेटियों ही चढ़ाई जाएगी कब तक बेटी होगी भली चढ़ाई जाएगी इस समाज का झूठा विश्वास बदलना होगा हम सब को आगे आकर यह इतिहास बदलना होगा यही इतिहास बदलना होगा बदलना खूब <laughs> ये आपके लिए तालि बहुत ज्यादा हमारे जो समाज को बताया है हम हो गए अभिजय जी आपकी अनामी का सचमुच काबिल तारीफ है हम भी इसके कायल हो गए इस कविता को सुनकर काफी अंदाज भी अच्छा था खूबसूरत और समाज को देखकर आपने लिखी है शायद किसी ने सुन लिया हो तो शायद ही बदल जाएगा आज यही समस्या तो चली हुई है ना नी तो विजय जी आप और क्या करते हैं जी मैं यही कहानी कविताएं लिखती हूँ और वैसे क्लासेस वगैरह अच्छा अच्छा हाँ हाँ किस तरह से आपकी रचना कैसे आपके पास आती है और आप कलम कैसे उसको देते हैं कागज पर कैसे उतारती हैं एक हाथ एक्सपीरियंस जनरल सुनाइए उसके साथ एक कहानी जोड़कर क्या हुआ कि हम लोग वर... हम लोग महाराष्ट्र में है गीत यहाँ पर जलगांव महाराष्ट्र में जी जी। तो यहाँ हिंदी भाषियों को थोड़ा सा इतनी मान्यता जैसे नहीं है कि नई भाई कविता वगैरह कोई ज्यादा नहीं पढ़ता हाँ। तो यहाँ एक गंगा गंगा यंग है ना कवि सम्मेलन की हमारी संस्था है जी जी जी उससे मैं जुड़ गई गयी मेरे पति भी उसी में जुड़े हुए थे अच्छा मैंने दो चार कविताएं पढ़ी मैंने बोली मैं भी लिख सकती हूँ तो मैंने लेखन कार्य शुरू किए तो फिर अभी लिखने लगी अच्छा अच्छा तो अभी दो चार पुरस्कार भी मिले मुझे गंगा गौरव कारमानित थी दो बार हाँ जी प्रियंका सो हम भी हाँ हाँ हमें आपकी कविताएं सुनी ने मैंने विजय हाँ? जी जाते जाते एक छोटी सी कहानी हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए क्योंकि हम कविता तो सुनाते हैं लेकिन जरूर एक कहानी छोटी सी कहानी कहानी भी मैंने लिखी थी और मेरी एकदम सच घटना पर आधारित है तो मैं आपको यही यही कन्या भ्रूण पर ही कहानी है तो मैं आपको सुनाती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं वहां पर एक झोपड़ी थी वाच मेल की तो अचानक मैंने देखी कि एक लड़की दौड़ती हुई आई और वहाँ से पुराने कपड़े निकाली अपने बैग में से मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी वहाँ तो मैंने देखा कि वो लड़की निकाली और दौड़ते हुए आंटी आंटी मैं नी नाला और खूब लगी डूंगी डूंगी नाच मुर्नी दादी डूंगी वो दौड़ते हुए मंगल कार्यालय में गई वहां मंगल कार्यालय में शादी हो रही थी तो वो इस आशा से गई कि मैं मंगल कार्यालय में नहीं कपड़े पहन कर जाऊंगी तो जो खाना मिलेगा वो अपने बच्चों के वो अपने भाई बहनों के लिए लेकर आऊंगी ये देखी तो मेरा दिल एकदम दुखी हो गया मैंने उसकी मम्मी से बुलाई की ये ऐसा सोतला क्यों बोलती है अब उसकी मम्मी ने उसकी कहानी सुनाई मुझे कि हम बहुत गरीब परिस्थिति के थे रामप्रसाद बहुत गरीब परिस्थिति का था उसकी पहले से ही तीन बेटियां थी तो जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो लोगों को लड़के की आशा हुई उनके घर में और इन लोगों के परिवार में तो कैसे वात है जनरल गरीबों के कि जितने बच्चे हुए तो चलो बच्चा काम तो करेगा परिवार बढ़ेगा उनका तो उन्होंने लड़के की आशा में रखा जिस दिन उसको डिलीवरी होने वाली थी बहुत लह चहल पहल थी घर में लेकिन थोड़ी देर बाद जब दाई बाहर आई उसने कहा कि आपको बेटी पैदा हुई। सब उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत दुखी हो गए और घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बच्ची के मुंह में तमाकू डाल दिया और उसको कपड़ा उड़ाकर तब काम पर चले गए इनको लगा की ये बच्ची मर जाएगी लेकिन मुझे सुन के ऐसा वापस शाम को आया तो बच्ची के रोने की आवाज आई तो उसकी माँ एकदम व्यतीत हो गई बोली नहीं मैं मेरी बच्ची पालूंगी कैसे भी पालूंगी लेकिन मैं पालूंगी आज मैं उस, उसकी मामी बोली ये लड़की अब जब बड़ी होने लगी तब वही लड़की पूरे घर के लिए कहीं से भी जाती है खुश होती कहीं भी बाजा बजता है तो तुरंत खाना वगैरह लेकर आती है और बच भाई मेरे अपने भाई बहनों के साथ स्कूल उनको पकड़ कर जाती है और वो खाना पूरा पुराती है तो मुझे ऐसा लगता है सच में अन्नपूर्णा माता आ गई है उनके घर में <laughs> क्या ये सोच के मैंने ये छोटी सी कहानी लिखी और उसको भी पूरा भी कर रही थी <laughs> आपने बोला तुम्हें तो सुनाया कि सच में लड़कियां अन्नपूर्णा होती लक्ष्मी तो होती ही है अन्नपूर्णा भी होती है क्योंकि वो भर का पालन भर पेट बच्चों का कैसे भी पढ़ सकते बात है विजया जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही आनंद आ गया और एक सीख हम सभी को मिली कि हमें बच्चा और बच्ची दोनों को समान रूप से देखना है भेद नहीं करना नहीं। है यही संदेश इस कहानी से मिलता है बहुत बहुत तय दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम आपको सुनना चाहेंगे तो हम अपने रिकॉर्डिंग जब भी शुरू करेंगे तो यही समय पर हम आपको याद करेंगे और आपको फोन करेंगे विजया जी आप बिल्कुल विजय हो चुकी है अब सदा आपने रचनाओं में कामयाबी हासिल करते रहे अपनी नई रचनाओं के साथ आप उठते रहे यही शुभकामनाएं आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो अभी हमारे साथ साथी विजया जी जिन्होंने अच्छी रचनाएं हमारे साथ रखी और एक नई सिलसिला यानी एक नई कहानी के तौर पर उन्होंने एक बहुत ही सच्ची घटना हमारे सामने व्यक्त की तो मैं समझता हूँ नवल वर्मा जी जी कैसा लग रहा है आपको तो यार मुझे तो एकदम ही एक, एक नई स्फूर्ति आ गई कि बच्चियों के साथ जो इस तरह की हरकत कर सकता है, है। वो समझ लो कंस के अलावा और वो कुछ हो ही नहीं सकता हाँ बड़ा विडम्बना है इंसान के जीवन में वो कभी राम बनता है तो वही दूसरे पल में रावण भी बन जाता है लेकिन जनसंख्या रावण और कंस की ज्यादा बढ़ती जा रही है <laughs> तो राम कहीं बनने निकल गए और कंस यहाँ उदम मचा रहे ऐसा है हाँ कभी कभी ऐसा लगता है चंद लाइनें मेरे सामने हैं कि आ, कभी कभी जिंदगी में इंसान को कभी कभी जिंदगी में इंसान को प्यार में नाकामी मिलती है बहुत प्यार में नाकामी मिलती है वही नाकामी इंसान को जिंदगी में वही नाकामी इंसान को जिंदगी में धीरे धीरे कामयाबी की राहों पर ले चलता है कामयाबी की राहों पर क्या ले चलता है। बात है यार <laughs> कि चलो हम जो कुछ हुआ कल तक या अब तक उसे भूल जाते हैं और इस नाकामियों को एक नई कामयाबी की उमंग एक नई कामयाबी की रास्ता देते हुए हम अपनी बच्चियों को दिल से बच्चों की तरह ही पालेंगे क्या बात इसी शुभकामनाओं के साथ इसी भावनाओं को लेके आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो।, रहो जीना यहा मरना यहा इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब भी आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे यहा अपने ये दो नो जहा इसके सिवा जाना ये मेरे गीत जीवन संगीत फिर भी कोई धोराएगा ये मेरे गीत जीवन संगीत फिर भी कोई आएगा जग को हसने एक भय रुपया रूप बदल फिर आएगा स्वर्ग यहीं वर्ग यहीं इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं यहाँ हम थे जहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ